ढप ढोल और शंखों के स्वर धरते दहलाए देते थे बलवानों के गरजर झन्नी आकाश हिलाए देते थे बलवानों के गरजंतर झन्नी आकाश हिलाए देते थे झनझन ध्वनियो से एक और खडगा के शस्त्र उछलते थे दूसरी ओर खटखट स्वर से गिरिखंड मुस्टि के चलते थे दूसरी ओर खटखट स्वर से गिरिखंड मुष्टि के चलते थे जब और द्वार भी टूटे तो रिपसेना रोस समेत उठे चौगुनी शक्ति से रल चंडी संग्राम खेल में चेत उठे रंग स्थल में मतवाले रजनीचर के नाच उठे लाशों पर लाशे लोट उठे शीशों पर शीश नाच उठे आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से शस्त्रों के धार हार गई मुस्टकों नखो दंतों से कटकट कट कर जब निश्चर से उस काल समर में मरते थे उस काल समर में मरते थे अन्याय न्याय का तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी अन्याय न्याय के तब निर्णय पृथ्वी की लाली करती थी छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गए पराजय खल दल के ने अधर्म के छाती पर अवलोके जीत धर्म बल की जग के अधर्म के छाती पर अवलोके जीत धर्म बल की कई दिवस विजय रहा कपिदल सभी प्रकार तब असुरों से असुरपति पते बोलाय ललकार धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चौड़े आकारों पर जो दस दस बिस् बिस्मानर कर जाए काम हजारों पर जो जद दस दस बिस् बिस्मानर बिस कर जाए काम हजारों पर आराम पसंदों आलसियों जो दूध लजाए देते हो लंका विदेशियों को देखकर अस्तित्व मिटाते हो अपना रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को जे जान लड़ा कर रखना है इस जन्म भूमि के वैभव को मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को मुझसे भी बड़ा चढ़ा समझो लंका का नगरी गौरव को तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस दंस्कधर ने जीता है तुम वह हो यह लंकाधेश्वर जिनके पौरुष से जीता है जिसका राजा है स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो जिसके निपने बंदे गृह में यमराज बंद कर डाला हो जिसके निपने बंदे गृह में यमराज बंद कर डाला हो उसके सहचर उसके अनचर बनरों से पीते जमाने में तो सचमुचला खला खलानत वीरों की जाति कहानी भी तो सचमुचला खला खलानत वीरों के जाति कहानी भी रावण के ललकार ने कर दिखलाया काम ने अगले दिवस किया संग्राम तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच अवनीय कंपन आदि जूझ गया समुदाय से जब में मेंद अतिकाय तब लंका के नाथ से ले आ गया वरदान चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान लंका में सचमुच बड़े शक्ति इस मेघनाथ योद्धा के थे यह सेना का संचालक था युवराज इस के पदवी थी यह सेना का संचालक था युवराज इस के पदवी थी जीता था इसने इंद्रलोक लोक यह इंद्र जीत कहलाता था सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था पत्नी थी इसके सुलोचना जो सती जगत ने माने थे यह भी पति रखता था महलों में और नरानी थी जिस समय नारी ने विदा किया पति को जय माला पहरा कर उठे सती तो सत के बल से आओगे आज विदय पाके मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थे क्या होगा आज स्थल में दयाधृष्टि रखना सन्मुख उत्पात दिखाता है सतवंते का सतबल्ले कर घननाद युद्ध में जाता है जितने भी व्रत है उन सब में वो चाहे व्रत प्रतिव्रत का है संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सतका सतके भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे तब देख प्रकृत के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्का उठे उसे समय संग्राम में आपनाद मानर से ना में तुरंत व्याप्त विषम विषाद छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योदारण में छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निशारण में आकाश मार्ग पर जा जा कर हंडिया धुल बरसाता था तब तक कर वीरवान रूपे नानाविध तीर चलाता था लड़ते लड़ते जब चूर हुए तब डोल उठे बानर से रघुकुल के नाथ दुखाई है यह बोल उठी बानर से नाम देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार आज्ञा ले रघुनाथ के लखन हुए तैयार जटा झूठ को बांध कर धनस बाँड ले हाथ युद्ध स्थल में आ गये शीघ्र आते ही बलवीर ने रण में क्रिया प्रकाश एक एकबाण में असुर की माया कर दी नाश मेघनाद कहने लगा सन्मुखे निहार ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार या युद्ध स्थल है वीरों का खिलवाड़ नहीं है बच्चों का धारे हैं यहाँ कृपाणों की बाजार नहीं मिष्ठान का यह सिरपण खा नाक नहीं पहचान बाल बानर का है यह नहीं शिकार श्रवण का है लोहू यह लंकेश्वर का है जिन दातों का सूखा धन दूध जिन दाँतों का सूखा सूखान दूध दुख होता है उसे तोड़ने में इसलिए लौट जाओ घर को खुश है घन नाद छोड़ने में अन्यथा वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा कर दूसर तृष्णा के वध को पूर्ण हो जाएगा लखनलाल कहने लगे वाह वा। बुरा चोर की बात का नहीं मानते सा लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है हां हां प्रतिघात याद होगा इंद्रासन वाले पापों का सूर्यमंडल के मुनमंडल के गोमंडल के संतापों काम अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी इसलिए समल जा इंद्रजीत जीत यह इंद्रिय बढ़ रहा है क्षत्रिय के काल जीत धन पे शायक जग जीत चल रहा है वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुस्तों का रघुवंश आन का पूरा है कर देगा चोरा दुष्टों का रखन लाल के बहन सुना वा इंद्रजीत लाल आपस में जब भिड़ गए दोनों वीर विशाल